परमार्थ प्रसंग एक आमदनी चाहे जो हो उसमें से प्रति मास कुछ बचा कर जमा करने की चेष्टा करनी चाहिए श्री रामकृष्ण कहते थे कि गृहस्थ के लिए संचय की बड़ी जरूरत है भविष्य में बड़े काम आता है क्योंकि स्वास्थ्य नौकरी व्यवसाय या धन जन कोई भी स्थाई नहीं है यौवन और प्रौढ़ अवस्था में आहार विहार लौकिकता व्यर्थ आडंबर आडम्बर असत अत असत्संग प्रवृत्ति और अभ्यास के गुलाम बनकर इंद्रिय सुख भोगों में मोहित हो भविष्य के लिए कुछ भी चिंता न करके जितनी आमद उतना खर्च या आमदनी से भी अधिक खर्च करने पर बाद में अनंत दुख भोगना पड़ता है संसार में रोग रायी आपत्विपथ भावना चिंता लगे ही हैं वृद्धावस्था में जरा व्याधि का आक्रमण होता है कर्म शक्ति दिन दिन छीड़ होने लगती है उस समय पास में कुछ जमा रहने से कठिनाई में नहीं पड़ना पड़ता हाय हाय नहीं करना पड़ता मन की सुख स्वच्छंदता से ईश्वर चिंतन में दिन काटे जा सकते हैं 134 सौ मां मुझे जैसा चाहो रखो तुम्हें भूल न जाने में ही मेरा परम मंगल है वे हैं मंगलमय सर्वांतर्यामी वे जानते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा है और वे ऐसी व्यवस्था करते हैं जो तुम्हारे लिए और सबके लिए अच्छी हो एक आदमी का भला करने जाकर वे दूसरों का बुरा तो नहीं कर सकते हम लोग मेरा मेरा करके अपने स्वार्थ की क्षुद्र चाह दीवारी में अपने को बंद करके केवल अपना और स्वजन मात्र का ही सुख चाहते हैं दूसरों का उससे चाहे जो हो हमें परवाह नहीं संसार में दुख से रहित शुद्ध सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है दोनों इस तरह से मिले हुए हैं कि एक की इच्छा करने पर दूसरा भी आ ही जाता है इसीलिए हम मनमानी इच्छा कर बैठते और अंत में घोटाले में पड़ जाते हैं ऐसा ही तो है ना तुम्हारा हमारा किससे यथार्थ मंगल होगा यह वे हम लोगों की बनस्पत ज़्यादा ठीक तरह से समझते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं इसीलिए उन पर समस्त भार छोड़कर वे जो भी विधान करें उसमें ही संतुष्ट होकर और उनके शरणागत होकर जीवन बिताने से सुख दुख कोई भी मनुष्य को विचलित नहीं कर पाता